अदिति ुहां प्रवेश या भूतेजातायि तत्व या प्राणेन संभवती अतिथि देवतामयी गुहाँ प्रवेशूते व्ययत या भूते व्ययत प्रथम पंक्ति का पदच्छेद पंक्तिगद छेदसा संभवती अतिथतामयी अतिथि प्राणेन संभवतीमयी अतिथि प्राणेन संभवती गुहाम प्रवेश तिषती या भूते भी तत एतत लगाइए देवता अदिति का अर्थ यहाँ पर भुगता है है जीव अभी व्याख्या बताएंगे अदिति बना है ना अर्थ दातु से बना है अति कर्म फलानी अदिति जो कर्म फल को भुगता है उसे क्या कहते हैं अदिति तो अदिति का अर्थ है यहाँ पर जीव कर्म फल भोगने वाला जीव तो उसका विशेषण है देवतामयी देवता यहाँ इंद्री का वाचक है तो देवतामयी कर्थ हो जाएगा इंद्री के अधीन भोग वाला इंद्री के अधीन जीव का जो विषय भोग है वो इंद्रिय के द्वारा ही होता है इंद्रियों के बिना विषय भोग नहीं होता है या कर्थ जो देवतामयी कर्थ है इंद्रियों के अधीन भोग वाला शब्द स्पर्श रूप सभी विषयों का भोग किसके अधिन है इंद्रिय के अधीन तो जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीवात्मा अर्जीव कहते हैं जीवात्मा जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीवात्मा प्राणिन प्राणेन है प्राण के साथ होता है प्राण के साथ रहता है प्राण के साथ शरीर में प्राण भी है आत्मा भी जीवात्मा भी अगर प्राण के साथ रहता है प्राण नहीं रहेंगे तो जीवात्मा रह पाएगी इसलिए कहते हैं जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीव शरीर में प्राण के साथ रहता है प्राण के साथ रहता है शरीर में, हो जाएगा। hmm. प्राण के साथ रहता है, आगे देखना प्रवेश कर करके रहने वाला करते रहने वाला हृदय गुहा में प्रवेश करके रहने वाला जो भी आया ना इसलिए जीव का वाचक स्क्रीनिंग है इसलिए यहाँ पर क्या या लगाइए गुवाम प्रवेश के संख्य हृदय गुवाम में प्रवेश करके रहने वाला जो भूते भी का पृथ्वी आदि भूतों के साथ या पृथ्वी आदि भूतों से संयुक्त होकर पृथ्वी आदि भूतों से युक्त होकर बजायत का देव मनुष्य आदि रूपों में उत्पन्न होता है जब देव मनुष्य आदि रूपों में उत्पन्न होता है तो पृथ्वी आदि शरीर पृथ्वी आदि भूत भूतों का ही बना हुआ शरीर है न शरीर तो पृथ्वी आदि भूतों का बना हुआ है इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी आदि भूतों के भूते भी पृथ्वी आदि पृथ्वी आदि भूतों के परिणाम देयुक्त होगा पृथ्वी आदि भूतों के परिणाम होकर देव मनुष्य पशु पक्षी आदि विविध रूपों में उत्पन्न होता है हो जाएगा गुवाम प्रवेश हृदय गुवाह में प्रवेश करके निवास करने वाला योजी भूत है कि भूतों से निर्मित शरीर से युक्त होकर बेजायत देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि रूपों में उत्पन्न होता है तय तत्काल पूर्व में प्राप्त कहा गया परम पद विष्णु का परम स्वरूप तद विष्णु परम पदम यहाँ तद का पूर्व में प्राप्त कहा गया परम पद एक अर्थ है इस से प्रतिपाद्य इस से प्रिण प्रिणार। प्रिणार। इस मन से प्रतिपाद इस मन से प्रतिपाद ध्यान देना क्या है एतड़ कर। एतड़ कर इस मन से प्रतिपा जीवात्मा।, जीवात्मा जीवात्मा है ना तो यहाँ जी सब जीवात्मा को कहते हुए अंतरात्मा तक को कहेगा वैसे कर जीवात्मा है तो जीवात्मा कहते हुए परमात्मा सबको कहेगा तद कर पूर्व में प्राप्त कहा गया परम पद कर इस मन से प्रतिपाद जीवात्मा का अंतरात्मा ही है थोड़ा व्याख्यान में देखेंगे अति कर्म फलानिति अदिति बूला हाँ अति का अर्थ भूगते फल भोगता है इसलिए जीव कर्म फल कौन भोगता है जीव जीव, जीव।, जीव कर्म फल भोगता है इसलिए अदिति कहलाता है अदिति का अर्थ है कर्म फल भोगता है जीव कर्म फल को भोगने वाला जीव अब ये जीव इंद्रिय जीव प्राण के साथ कहाँ रहता है शरीर के अंदर हृदय में रहता है ना प्राण के साथ कहाँ रहता है रहता है इंद्रियां भी वहीं रहती हैं और वह शरीर रूप से परिणत पृथ्वी आदि भूतों से युक्त होकर हमने कहा था पृथ्वी आदि भूतों के परिणाम देह से युक्त होकर तो बात हुई यह शरीर रूप में परिणत कौन होते हैं पृथ्वी आदि भूत उनसे युक्त होकर देवता मनुष्य पशु पक्षी और वृक्ष आदि विविध रूपों में उत्पन्न होता है अब जीवात्मा नित्य नित्य की तो उत्पत्ति नहीं होती है ना नित्य वस्तु उत्पन्न नहीं होती है पर जो यहाँ जो बताया ना की क्या यहाँ पर की शरीर रूप में परिणत कृषि आदि भूतों से युक्त होकर देव मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि रूपों में उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होना की सब अप्राय से कहा गया नूतन देह के साथ हाँ? जीव तो मतलब क्या नित्य है तो उत्पत्ति की सब से कही जाती है नूतन देह के साथ संयोग को नूतन देह के साथ संयोग ही उसका जन्म है न पता ही सुनना क्या होती, तो नहीं होती है। जी तो है ही। हो कोई देते है। चलिए जी अब देखना पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया परमात्मा यहाँ वर्णित जीवात्मा का अंतरात्मा है देखेंगे एक तत्व ही तत्व मिलेगा यहाँ तत्व परमाप स्वरूप को कहता है और तत्व नहीं यहाँ तक सब परमात्म स्वरूप को कहता और फिर तत् लिखा है ना यहाँ एत होना चाहिए नहीं मिला नहीं, हाँ एक वही तथ इसके आगे यहाँ तक सब परमात्म स्वरूप को कहता है और एक होना चाहिए और हाँ और एक शब्द इस मंत्र में वर्णित जीवात्मा स्वरूप को जीवात्मा स्वरूप को कहता है ऐसा मतलब है जीवात्मा को जीवात्मा परमात्मा के ही आश्रित रहता है वह उसका अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण है किसका हाँ जीवात्मा परमात्मा के आश्रित रहता है आश्रित रहने से हो जाएगा विशेषण है और वो कभी उससे अलग रहता है क्या कभी परमात्मा से पृथक रहता है नहीं तो पर, तो परमात्मा का विशेषण है कैसा विशेषण है अप्रथक जिस विशेषण को कभी अलग कर सके वो पृथक होगा और जिसको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं वो कैसा होता है अप्रस विशेषण सरीर होता है और अप्रस विशेषण वाचक शब्द अपने अर्थ का बोध कराते हुए उसके अ, अपने अर्थ का बोध कराते हुए आश्रय का भी बोध कराते हैं जैसे देखो गो अप्रत्यक्ष विशेषण क्या है गो, गो का विशेषण गोत्व तो है कैसा विशेषण लगाइए। जैसे गो का अप्रत सब गोत्र है जैसे गोत्र विशेषण का वाचक गो शब्द का अर्थ गोत्र तो विशिष्ट गो है ना तो गो शब्द गोत्र को कहते हुए गो को कहेगा तो गोत्र विशेषण को कौन शब्द कहेगा गो शब्द तो गोत् कहेगा गो भी जो कहेगा जब गो अर्थ गोत्र विशिष्ट तो गो, गो है, तो गो किसको किसको कहता है गोत्र तो तो को उसके विशिष्ट गो को गो दो कहता है लगाइए जैसे गोत्र क्या है विशेषण और गोत्र विशेषण का बोधक कौन सा शब्द है जैसे गोत्र विशेषण का बोधक गो शब्द गोत्र अर्थ का बोध कराते हुए है।, है ना गोत्र अर्थ का बोध कराते हुए उसके आश्रय गोत्र का आश्रय कौन हाँ उसके आश्रय गोत्य को व्यक्ति का भी बोध कराता है वैसे ही यहाँ जीवात्मा का वाचक एत शब्द जीवात्मा का बोध कराते हुए उसके आश्रय अंतरात्मा परमात्मा का भी बोध कराता है तो शब्द जीव को कहते हुए उसके अंतरात्मा परमात्मा को भी कह रहा है तो जीवात्मा शरीरक जीवात्मा रूप शरीर वाला जीवात्म शरीरक अर्थात जीवात्मा का नियंत्रण कौन है ब्रह्म है न पूर्व में जो प्राप्त कहा गया ब्रह्म है वो जीवात्मा का अंतरात्मा है शरीर भाव कैसे हैं? जीव और का देखिए उसमें आता है को में पृथ्वी शरीरम शरीरम पृथ्वी जल तेज आदि सभी अचेतन पदार्थ क्या है परमात्मा के शरीर में सिद्ध है और फिर यश आत्मा शरीरम भी आता है तो ये ये परमात्मा शरीर और क्या हो गई आत्मा हो गई अब ध्यान देना शरीर शरीरी क्या कर ये शरीर की स्थिति शरीरी की अधीन होती है शरीर की स्थिति शरीरी के शरीर की स्थिति शरीर की प्रवृत्ति शरीर की निर्वृत्ति सब किसके अधीन होती है शरीर शरीर की अधीन होती है जैसे ये जो एक शरीर है ना निक शरीर है इसमें एक आत्मा है न एक आत्मा जो शरीर है तो आत्मा अपनी इच्छा से इसको संचालित करती है वैसे पूरे संसार का चेतना अचेतन का जड़ चेतन का, चेतन, सब का आत्मा कौन है परमात्मा सबका आत्मा तो कौन है तो सबको संचालित करते वाल्मीकि रामायण में भी है जगत सर्वम शरीरम के तो ये संपूर्ण जगत राम का शरीर है भगवान का शरीर है तो ये इस जो है शरीर शरीर भाव विशेषता का आधार है समझना मेरू ढंड यही इसका आधार है में दोनों रहते हैं तो, जीवात्मा परमात्मा उस तो तो रूप में जो परमात्मा रहते हैं वो भी भाव से रहते हैं देखिए परमात्मा शरीर है जीवात्मा उसका शरीर है और परमात्मा शेषी है जीव उनका क्या है शेष सेस है शेषी के अधिन कौन होता है सेसी और सेस सेसी के लिए बना हुआ है परमात्मा नियंता है जीव नियाम है परमात्मा अंशी है ये अंश है अब परमात्मा की पांच रूपों में स्थिति बताई गई पर विभव अंतर्यामी और अच्छा एक ही परमात्मा है वही त्रिपाद विभूति में विद्यमान है तो क्या कहे जाते है? पर क्या कह जाते भी मंगल विग्रह विशेष रूप से विद्यमान है तो पर कहे जाते वही परमात्मा है और विभव ये जगत की उत्पत्ति आदि करने के लिए और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ये जो उनका अनुरुद विभव तो तो परमात्मा क्या जाते है? है और तो वही, परमात्मा। रूपों में हैं। तो वही क्या जाते है और तो वही परमात्मा क्या है अंतरयामी है अंतरयामी रूप से स्थिति दो प्रकार से बताई गई है एक तो क्या है की स्वरूपता जीवात्माओं में स्थिति भगवान भी हमेशा रहते हैं है न हमेशा अभी भी आत्मा के अंदर परमात्मा है दे भी वो काल देवी होंगे इस देव की प्राप्ति से पहले से अभी भी हैं, देव की छूटने के बाद भी रहेंगे मुक्तावस्था में भी रहेंगे आत्मा में अंतरात्मा रूप से स्थित रहेंगे दूसरा क्या है कि उपासकों के ध्य बनने के लिए हृदय कमल में भी स्थित है हृदय कमल में भी रुक जाओ हृदय कमल में जब स्थित है ना हृदय में जीव भी है परमात्मा भी है तो परमात्मा देखना व्यापक होने से सब होने से शरीर में भी है पाई समझ में और प्रेरक होने और प्रेरक प्रेरणा कहा कर रहे हैं आत्मा भी आत्मा भी वही स्थित है तो आत्मा अब आत्मा में स्थित परमात्मा है परमात्मा जिस आत्मा में स्थित है वो आत्मा हृदय के बल में है उपास दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से ध्यय बनने के लिए भगवान कहाँ स्थित है हृदय में कहा है क्योंकि सूक्ष जो उनका विग्रह है ना तो वो विग्रह जो सूक्ष है तो विग्रह विशिष्ट होकर के वो हृदय में स्थित है विग्रह विशिष्ट होकर के तो दो प्रकार से स्थितियों की बताई गई हृदय कमल में और आत्मा में का मूल होगा क्या कहना है आपका दो रूप दो रूपों से रहते हैं भगवान नहीं विभिभुत भी तो रहते हैं विभु होने से सरूबत् तो आपके शरीर में भी है विभुत्तेन है ना विभुत्तेन भी आपके यहाँ भी है अंतर्यामी रूप से भी है, है ना ऐसा यकीन मजदीपता में तीन प्रकार से आपकी भगवान की बताई है सुरूपता ज्ञान गुणता और विग्रहता भी बताई है स्वरूपता परमा तो स्वरूप भी है सब जगह है और परमात्मा का धर्मभूत ज्ञान तो भी आ, तो है, है ना? तो ज्ञान ज्ञानता धर्मभूत ज्ञान द्वारा भी सब जगह है स्वरूपता भी सब जगह है मुक्त जीव का धर्मभूत ज्ञान भी हुआ तो है तो ज्ञानता सब जगह है तो स्वरूपता सब जगह रहेगा, था ना तो भगवान स्वरूपता सब जगह है ज्ञानता सब जगह है और विग्रहता भगवान का विराट विग्रह भी तो है भगवान के विग्रह हर प्रकार के हैं परछ विग्रह भी है अपरिछिन विग्रह भी है टूटे में है ना तो जो अर्जुन को जिसने उसका दिखाया वो बिहु भी है ना विराट तो विग्रह का भी हर जगह है तो क्या अच्छा तो ये ऐसा जो है ना तो ये समझ में आ जाए कि परमात्मा ही हमारी आत्मा है ऐसा ठीक ठीक अनुभव में आने लगे समझ जाए तो फिर काम सब बन जाएगा फिर समझता है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो परमात्मा को न जानने से ही सभी समस्याएं खड़ी रहती हैं और उसको ठीक ठीक, ठीक समझ जाने से सब समस्याओं का अंत सभी होता है नहीं अंत नहीं हो पाता है समस्याओं का संसार की एक वस्तु मिल जाने से आकांक्षा शांति नहीं होगी सभी वस्तुएं मिल नहीं सकती है यथासंभव जितनी मिल भी जाए तो भी शांति नहीं हो सकती परमात्मा को ठीक ठीक जान लेने से सब कुछ समाधान हो जाता है तभी ऐसा कहा जाता है लो वो तो, हैं? तो, है हम हैं। प्रत्तु प्रत्तु तो तो तो हैं कैसे पढ़ाए आप बताना थोड़ा हमको हम मंडूक उसको लिखना चाहते हैं है ऐसा है कि जब ये प्रतिमा होती है ना प्रतिमा की प्रतिष्ठा काल में जब भगवान का आह्वान किया जाता है तो वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठ से दिव्य मंगल दिण विग्रह दिण विशिष्ट भगवान आ जाते हैं तो दिव्य मंगल भगवान आकर के उस प्रतिमा में स्थित हो जाते हैं तो प्रतिमा भी भगवान का दिव्य ग्री मानी जाती है अपराधी मानी जाती है हालांकि प्रातिक और अपराधिक संसर्ग है वहाँ पर प्रतिमा पहले जब अपराधिक वाले भगवान उसमें स्थित हो गए तो प्रतिमा को क्या माना है अपराधी तो उसमें सब इस कैसे भाव से जो सेवा अपराकृत करते हैं भाव से होने के जब, जिसे रश, तब तो जब भाव से पूजा व्यक्ति करता हैं, तो अपना दें दें। तो अपना है अपराकृत अपराकृत रहेंगे तो खंडित वगैरह कैसे हो जाएगी और कैसे खंडित हो जाएगा 어떻게 할 거예요? है और वो इस तरह से ऐसा ही आप और उसमें लोगों होते हैं। लोगों को, है। को मंदिर से कभी कभी सुगंधाई देती है, किसी है। किसी भगवान बात करते हुए अयोध्या तो में जो कनक बिहारी जाते हैं प्रेम से दर्शन करते हैं बाकी बिहारी जैसे कनक बिहारी नहीं है ना बाकी बिहारियों से असंदा लोग पर्दा लगाता है हो हो जाते हैं, या तो दर्शन नहीं पाते। कोई बीस हजार है दुण दुण दुण दुण दुण। या प्राणीन संभवतर देवतामयी गुहाम प्रवेश या भूते भी तय तत्वी या संभवती अदिदेवताी गुहा प्रवेश ठती भूते वै तत् देखो जी या देवतायि अदिप प्राणेन संभवती गुहा प्रवि या गुहा प्रवेश ठंडती भूते उपजा तत्त वै या जो या देवतामयी अदिति देवतामयी अर्थ क्या बताया था इंद्री के अधीन भोग वाला अदिति का क्या अर्थ है, है दुन। शरीर में गुहाम प्रविष्ट तिष्ट हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाला है या गुहाम प्रविष्टि जो हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाला है भूटे भी अर्थ है की दे इंद्री रूप में परिणत भूतों के साथ देव मनुष्य आदि रूपों में उत्पन्न होता है देव मनुष्य पशु पक्षी आदि रूपों में उत्पन्न होता है देव रूप में परिणत भूतों से भूतों के साथ या दे दे देव रूप में परिणत भूतों से युक्त होकर या भूतों के कार्य देह से युक्त होकर देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होता है तद एक हमने क्या बताया था तत्वेचिनीकार थे कि पूर्व में प्राप्त कहा गया परमात्मा जीवात्मा का अंतरात्मा तो, तो यहाँ जो है ना रंग स्वामी का सलग है यहाँ पर वो यहाँ पर ए तत्कर्थ क्या हो जाएगा जीवात्मा और तत्कर्थ कर देंगे कि ब्रह्मात्मक ब्रह्म को तत्पर्ग किसको कह देगा ब्रह्मात्मक को कि इस मंत्र से प्रतिपाद जीवात्मा ब्रह्मात्मक किया है इस मंत्र से प्रतिपा जीवात्मा कैसा है हाँ, मतलब तत्कर्थ ब्रह्मात्मक किया गया ए तत्कर्थ जीवात्मा तत्कर्थ ब्रह्मात्मक और तत्वेचनी में क्या था ब्रह्म था और एक क्या था जीव का अंतरात्मा इतना ही है। और सब लगाइए अयम चमंत्र और यह मंत्र गुहाम प्रविष्ट और गुहाम प्रविष्टो इस और इस मंत्र का और यह मंत्र गुहाम प्रविष्टो इस सूत्र में भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्यात है कौन व्याख्यात है अयम चमंत्र है ना और यह मंत्र में भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्यात है या भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र का व्याख्यान किया वहाँ ही करता। करता प्रकार वहां पर इस प्रकार ही, ही कर लेना। इस प्रकार ही भाष्यकार ने कहा है क्या कर्म फलान अतिथि अतिथि है न तो अति कर्थ क्या है भूखते भोगता है किसको कर्म फलानी कर्म फल को खाता है या भोगता इसलिए अदिति कहलाता है कौन क्यू कर्म फल को भोग का इसलिए जीव कहा जाता है जीव कह जाता है प्राणीन संभवती कर प्राण के साथ रहता है देवता में ही कर भोगा जीव का वाचक अतिथि शब्द स्त्रीलिंग इसलिए उसका विशेषण देवतामयी भी आ गया स्त्रीलिंग इंद्रियाधीन भोगा कर से इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीव कैसा है इंद्रिय के अधीन भोग वाला इंद्रिय सापेक्ष भोग वाला संसारी जीव का भोग इंद्री सापेक्ष है संसारी जीव का भोग कैसा है इंद्रिय हाँ इंद्रिय सापेक्ष भोग वाला गुवाम प्रवेश हृदय हमने किया इसका कि हृदय में प्रवेश करके हृदय गुवा में प्रवेश करके निवास करने वाला हृदय पुंडरी कुहर कर्त हुआ हृदय कमल हृदय कमल के छिद्र में रहने वाला कर्त हो गया हृदय कमल के छिद्र में मतलब क्या है कि गुवाम में प्रवेश करके रहने वाला अर्थात हृदय कमल के स्थान में रहने वाला कुहर का छिद्र होता है ना हृदय कमल स्थान में हृदय कमल छिद्र का स्थान हृदय कमल रूप स्थान में रहने वाला भूत का अर्थ है देवादि रूप से विविध प्रकार से उत्पन्न होता है पृथ्वी आदि भूतों पृथ्वी आदि भूतों के सहित विविध देवादि रूप रूपों से उत्पन्न होता है विविध प्रकार के देव मनुष्य आदि रूपों से उत्पन्न होता है ऐसा भाषितम के नाजितमता है भाष्यकार ठीक है अत्री प्रकरण अत्र प्रकरण इस प्रकरण में इसी कठोपनिषद के प्रकरण में मतलब ब्रह्मजग्यम विदित्वा की व्याख्या की है ना तो उसी संदर्भ में ब्रह्मज्ञम देवम इदम विदित्वा यहाँ पर देवम इतव इसका परमात्मकम ऐसी ऐसा व्याख्यान किया है किसने व्याख्यान किया है ने परमात्मकम कर से ब्रह्मात्मकम हम्म ब्रह्मज्ञम पर देवम करीता वचने भी मामी भाषा तत्व क्षेत्र यह इसका उंगण भूत गीता का वचन इसका उतर का किसका कि ब्रह्म देवम इ है ना तो यहां इसका उप्रंघ मान लिया नहीं ऐसा लग, ऐसा नहीं ऐसा करना क्षेत्र या उब्रिंगन, या उब्रिंगन, भूत गीता का वचन या रूप गीता का वचन है का कौन है ये गीता का गी तो, तो उंगण किसका मान लो ब्रह्मज्ञम वि का उंगण उतलब करते हैं व्याख्यान रूप उंगण का क्या है क्षेत्रज्ञा माओविधि या उंगण भूत गीता वचन में भी भगवान कहते हैं देखो इदम शरीरम कौन कहार क्षेत्रम के कौन थे शरीर दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं क्षेत्र शरीर को क्या कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र अब इस क्षेत्र इस क्षेत्र का अर्थ क्या शरीर अब इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्या कहते हैं क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है उसमें रहने वाली आत्मा क्षेत्र में जो आत्मा रहती है जीवात्मा रहती है उसको जानती है यार क्षेत्र का क्या अर्थ आत्मा तो जाएगा जाएगा गीता के जाएगा क्या अध्याय क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन किया गया शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा का वर्णन किया गया है अब दे, देखो फिर आगे क्या भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ में क्या मांग बुद्धि सब क्षेत्र की सभी क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो तो क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो तो यहाँ पर क्षेत्रज्ञ तो हो गया जीव जीव मुझको जानो तो यहाँ पर क्यार्थ करते हैं मामक क्या करते हैं मधात्मा क्या करते हैं मधात्मक बोलो के क्षेत्र को कैसा जानो ब्रह्मात्मक जानो क्योंकि गीता में ये जो है ना ये क्या आया है देखिए द्वाइमो पुरुषो लोके छरस से अक्षर क्षरवाणी भूटानी कूटस्थो अक्षर उच्च के द्वायो पुरुष लोक लोके लोक में दो पुरुष प्रसिद्ध है कौन छो अक्षर छरा सर्वाणी भूतानी छर कौन है सभी सर्वाणी भूतानी सभी भूत भूत करते प्राणी तो जो संसारी प्राणी जो उत्पन्न होते हैं स्थित होते हैं मर जाते हैं यथो तो वायुमान भूतानी जायंते इसके द्वारा जिस बद्धात्मा का वर्णन किया जाता है संसारी जीव का वो गीता में किस पद से कहा गया अक्षर से छरा सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उचित है अक्षर मतलब प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा या मुक्तात्मा को किस पद से कहा गया अक्षर शब्द है तो बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा दोनों को कथन हो गया तो और उत्तम पुरुषस्तु तो अस्तु अन्य परमात्मे की उदाहिरता उत्तम पुरुषस्तु अष्ट अन्य और क्षर पुरुष पुरुष इन दोनों से अन्य कौन है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुषस्तु अष्ट परमात्मे की उदाहरता दोनों से अन्य परमात्मा उत्तम पुरुष से यो लोकत्रियमा विष्ठ जो तीनों लोगों में प्रवेश करके विभर तब गये ईश्वर उनका पोषण करता है ईश्वर तो उसको अन्य बताया है तो जब अन्य बताया है तो फिर वो क्षेत्र कैसे हो सकता है इसलिए क्या तक किया गया माम मामक मदात्मकम या ब्रह्मात्मकम लगाइए और इस ब्रह्मण भूत गीता वचन में भी माम माम मदात्मकम ऐसा भाष्यकार के द्वारा ही व्याख्या किया गया है माम मामक क्या कर दिया मदात्मकम हु? और देखना अप्रथक सिद्ध विशेषणवाची शब्द से विशेष यू यहाँ विशेष यू समझना अपृथक सिद्ध विशेषवाची शब्द सफी विशेषण जैसे अपृथक सिद्ध विशेषण वाचक शब्द के किस विशेषण को कहते हुए किसको कहता है बोलू आश्रय मतलब विशेष से तो ऐसा लगाना यू लगा है ना यू जिस प्रकार अपृथक सिद्ध विशेषण वाचक शब्द विशेष से मतलब विशेष में प्रसिद्ध होता है विशेष में प्रसिद्ध होता है आगे <शुष्या> लिखा तो है ना नूढ़ प्रसिद्ध निरूढ़वाद हाँ मतलब देखना जिस प्रकार अप्रसिद्ध सिद्ध विशेषण वाचक शब्द विशेष में प्रसिद्ध होता है मतलब विशेष का बोधक होता है उसी प्रकार अपृतक सिद्ध विशेष वाचक शब्द की भी अपृथक सिद्ध विशेष वाचक शब्द भी विशेषण में प्रसिद्ध होने से विशेषण में तो अप्रथक सिद्ध विशेषवाचक शब्द किसमें प्रसिद्ध हो जाएगा बोलो विशेषण में तो वहाँ पर विशेष वाचक शब्द माम माम था ना क्षेत्र माम विधि तो ये किसी ये, ये है तो विशेष वाचक शब्द परमात्मा वो कह रहा है लेकिन फिर किसको कह देगा ये मदात्मा को मधात्मक कौन हो जाएगा आत्मा जीव हो जाएगा लगाइए जिस प्रकार अपृतक सिद्ध विशेषण वाचक शब्द की विशेष में प्रसिद्धि होती है विशेष में प्रसिद्धि निरूढ़ से प्रसिद्ध कार उसी प्रकार शब्द की भी विशेषण में प्रसिद्धि होती प्रसिद्धि तत्मकम या अर्थ युक्त है ऐसे जानना चाहिए ऐसा जानना चाहिए अब ध्यान देना ध्यान देने के मतलब ये है कि एकद वही तत्व ऊपर देखो भाष् में बिना आपको एकद वही तत् तो एकद का अर्थ है इस मध्य प्रतिपाद्य जीवात्मा का है? इस मन से प्रतिपा जीवात्मा स्वरूप और तद का है तदात्मक या ब्रह्मत्मा की है वो कैसी है वो ब्रह्मत्मक हाँ शब्द तो जो है तो इस मन से प्रतिपा जीवात्मा ब्रह्मत्मा की है ब्रमात्मा अर्थ कैसे कर दिया गया तो उसको फिर इस तरह से बताया इसमें हेतु देखना कितने है पहला हेतु क्या है देव मित्र परमात्मा का मित्र व्याख्या तत्वा पंचमी पंचनाथ हो गया ना एक हेतु यह दूसरा मामात्मक व्याख्या तत्व दूसरा हेतु और तीसरा क्या है कि तद तद तद, तद ऐसा अर्थ करना उचित है ऐसा जानना चाहिए यहाँ उत्मूर राघवाचार्य की व्याख्या है इस नीचे जो है तो उन्होंने विचार किया है तो कहते हैं ये फलितार्थ का कथन है और ये उसके पक्ष में है कि यहाँ पर ए, क्या करना चाहिए जीव के अंतरात्मा को लेना चाहिए ऐसा इस पक्ष में उत्तम उत, ये क्या नाम उत्तम राघर इस पक्ष में है तो दोनों लिए जा सकते हैं जो सिद्धांत वही है हां जी इवेत सुब्रतो गर्विणी भी दिवे दिवे इड्यो दिव्यो जागृवीर हविस्मदीर मनुष्य भी रग्नि ए अरण्योः अरण्योः निहितः निदेद से वेद वैश्य जातवेद गर्भ इव इत् गर्भ इव इत् भी ही। दिवे दिवे पंक्ति लगाइए यहाँ पर गर्भिणी भी सुभ्रता युवा मिल जाएगा गर्भिणी भी गर्भिणी भी सुभ्रतः गर्भा गर्भा युव श्रुति में गर्भ शब्द है गर्भा पदच्छेद करना क्या करेंगे गर्भा अन्व लगाए ना गर्भिणी भी सुभ्रत गर्भा भी जागृवद्भि हविस्मद्भ भी, मनुष्ये भी दिवे दिव दिव्य अग्नि जागवेदाथम श्रुम्याये अरण्य अता अवंतिम्याय तत्त वै एक बार और लगाएंगे गर्भी सुबृता सुभृता गर्भ इव भी जागृवद्भि भी, भी, भी मनुष्ये भी। दिवे दिव्य अग्नि ही जात जात वेदा पहले है ना और अग्नि दूसरी लाइन में, और जात, पहली में ही जात है। हो जाएगा। अर्थ लगाइए गर्भणीवी सुब्रता गर्भ गर्भणीवी का अर्थ है कि गर्भवती महिलाओं के द्वारा सुभ्रता का अर्थ है अच्छी तरह पोषित गर्भवती महिलाओं के द्वारा अच्छी तरह पोषित गर्भ के समान अच्छी तरह पोषित गर्भ के हाँ गर्भवती महिलाएं गर्भ का अच्छी तरह पोषण करती हैं वो उचित खाद्य ले, लेती हैं यदि ज्यादा तीता खाएंगी कड़वा खाएंगी तो बच्चे को कष्ट होगा फिर तो ज्यादा कड़वा तीता नहीं खाएंगे बहुत बहुत गर्म खाएंगी तो उसको जलन होगी कोमल शिशु को तो बहुत ध्यान देती हैं कि तो बच्चे का विकास हो उसको कोई कष्ट ना हो ऐसा गोपाल जैसे होंगे तो कहीं नहीं क्या है बच्चे हमारी डालोगे फिर ना ही समझदार तो ऐसा नहीं खाएंगे ना हैं आवाज की दुनिया आहार नी सैनाभी से जुड़ा रहता है बच्चे से, से हाँ तो वही खाना दिया जाता है जो भी हो मतलब उसको हानि ना हो इस दृष्टि से वो शिल्फी है और ऐसा औषध भोजन गर्भणी भी सुविधा गर्भायु गर्भवती महिलाओं के द्वारा अच्छी तरह पोषित गर्भायु गर्भ के समान ईद का गर्भ के समान ही जागरूक अर्थ है जागरुक सावधान हविष मद्वी कर हविष प्रदान करने वाले मनुष्य भी अर्थ है मनुष्य कौन से मनुष्य हविष प्रदान करते हैं ऋतविक तो मनुष्य भी गर्भ हो जाएगा ऋतु वि हविष प्रदान करने वाले जागरूक जागरूको के द्वारा दिवे-दिवे दिव्य दिव्य प्रतिदिन आराधित आराधित कौन होती है तो प्रतिदिन आराधित अग्नि अग्नि और जातवेदाह हाँ दो शब्द आ तो दोनों का अर्थ अग्नि ही होता है तो अग्नि कर्थ कर लेना अग्रम उर्धुम नयति अग्नि उर्धवती को प्राप्त कराने वाला अग्नि करते क्या करेंगे ऊर्द गति को प्राप्त कराने वाली और जात अग्नि कर, कर देना कि प्रसिद्ध आराध्य ऊर्द गति को प्राप्त कराने वाली अग्नि अरण्यो निता दो अरणियों के मध्य में स्थित है अरण्य जिस काष्ठ का मंथन करके अग्नि निकालते हैं ना उसे क्या कहते हैं अरण्य तो एक उत्तर अरण्य एक ऊपर के काष्ट को उत्तरअ्य और नीचे के काष्ट को क्या कहते हैं अधरण्य तो उन दोनों अग्नियों दोनों अग्नि के मध्य में स्थित है कैसे निकालते हैं उसको से है? तो से एक, एक ही रहेगी ना दो रेती है ना दो रेती है ना तो वही उत्तर ऊपर की नीचे की क्या हो जाएगी अधरणी हो जाएगी एक बार और अर्थ लगाएंगे गर्भणी भी सुद्रता गर्भ यू गर्भवती स्त्रियों के द्वारा अच्छी प्रकार पोषित गर्भ के समान ही जागरूवी कर जागरूक जागरूकों कैसे करने वाले जागरूक भविष्य प्रदान करने वाले ऋतिकों के द्वारा प्रतिदिन पूर्व गति को प्राप्त कराने वाली अग्नि उत्तरअ्य और के मध्य में स्थित है तथ कर्ष है कि पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया पर एक अग्नि अग्निग वर्ण है न यहाँ पर तो अग्नि वो, वो पर अग्नि को कहते हुए अग्नि शरीर को फेजेगा तर्थ कर पूर्व में प्राप्त कहा गया परमात्मा अग्नि अग्निशरी है वही करते हैं वही, अग्नि है। हम्म। अच्छा इसे जंगल में आग लग जाती है क्या आपस में पेड़ों की टकराने अभी तो बहुत ज्यादा हो गई नहीं तो अग्नि अच्छा अच्छा तो वो वो लकड़ी से और रात के के सुबह उस पर लिख पत्थर ये गर्भ इवेत भी दिवे दिवे इड्यो मनुष्य रग्नि एतदी जात वेदाणी दिवे दिवे अरण्यो अ्यों जातवेद गर्भ इव गर्भ इव इत सु गर्भिणी दिव दिव्य जागिर्वद् हविस्मद्भ मनुष्ये अग्न वै तत्तव तत् अरण्यो निहता लगाएंगे। भी सुब्रता गर्भा इव इता। भी भी, भी, गर्भा इव। दिवे दिवे भी, भी, मनुष्य भी दिवे दिवे दिव्यड्य अग्नि जातवेद्यो अरण्यों निहिता निता से दीवचर में बना है गर्भवती महिलाओं के द्वारा अच्छी प्रकार गर्भ के समान जागरूक या सावधान हविष प्रदान प्रदान करने वाले ऋतुकों के द्वारा दिव्य दिव्य ईद्या की प्रतिदिन आराधित अग्नि उत् को प्राप्त कराने वाले जात अग्नि अरण्यो निहिता की उत्तरअ्य और दोनों अरण्यों दोनों अरण्य के मध्य में स्थित है उत्तरअ्य और दक्षिण अरणी के मध्य में स्थित है तो इसके से लेना है क्या ये अग्नि और तद कर्थ क्या है तदात्मक ये अग्नि ब्रह्मात्मक ही है ये अग्नि कैसी है ऐसा इन यहाँ ब्रह्मात्मक चले अब देखना अरण्यो नितो जात वेदा अरण्योह कर्थ किया है अधरोत्तरारण्यो इस अग्नि अधर अधर और और उत्तर उत्तर में में स्थित स्थित है ना अधर अर्णी और उत्तर अर्णी के मध्य भी कि गर्भ करी महिलाओं के द्वारा पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ आदि से क्या लेना है औसत गर्भवती महिलाओं के द्वारा पान मतलब जल जल भोजन तथा औषध के द्वारा अच्छी प्रकार पोषित गर्भ के समान नीता का इस पूर्व के साथ अन्वय हुआ है कहाँ पर अरण्यों के साथ ही हुआ है ना चलो नीता इसका पूर्व के साथ ही अन्य है मतलब आगे के साथ अन्वय नहीं है इतना है दिव्य दिव्य इगृपतर अभिस्मीर मनुष्य वीरि दिव्य दिव्य कर्थ अहनि प्रतिदिन जागरूप जागरणशील जागरूक अर्थात अप्रमत ही प्रमत्त का अर्थ क्या होता है अपमान करने वाले अप्रमत्त का क्या होता है सावधान हविष्य मध्य आज हवि प्रदान प्रवृत्ति की आज आदि को प्रदान करने में प्रवृत्त आज कहते हैं घृत को आज किसे कहते हैं हाँ आज की हविष होती है चरु की होती है ऐसा आज आदि प्रदान करने में प्रवृत्त ऋतुकों के द्वारा इडया इडया कर्थ स्तुत्या मतलब स्तुत्या कर प्रार्थनी है ना प्राथमिक आराधिक स्तुत्याकर्थ वैसे प्रार्थनीय है जिसकी स्तुति की जाए प्रार्थना की जाए अग्नि कर् अग्निता है ना आगे ले जाने वाली जातवेदा करण्यो निहिता इसका पहले के साथ अन्य हो जाएगा ना अग्नि जात वेदा और अरण्योनिहिता पूर्व के साथ योजना कर अन्य एतदर्थ एतद है अग्निस्वूपम तदकर्थ है पूर्वोक्त ब्रह्मात्मा का मिथ्य अर्थ है कि पूर्वोक्त ब्रह्मात्मक है ऐसा अर्थ है ब्रह्मात्मा कर्थ इन्होंने कहा से किया कहाँ से किया इन्होंने सातवें से सातवें से किया है न और इसके पहले इतर जो आ रहा था वहां नहीं करके करते करते थे ना। तर करते थे ना ऐसा ऐसा बदल लिया कि इनको ऐसा लगा कि लगा पहलेगा की भास्तकार परमात्मा का अर्थ कर दिया है तो उसकी दृष्टि से इन्होंने ऐसा कर दिया वैसे कोई बात नहीं है ऐसा किया है तम सर्वे देवास्व अर्तादु नाते गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः अर्ता न अति कशन सर्वे अर्ता तद निकन वै तत् यूर लगाइए यूरिया उदेति चस्त गूर्य उदेति चस्त गदच्छेरा जाएगा पदचल नतः च उदेति प्रथम पंक्ति का पंक्ति में तम देवा देवा सर्वे न अतेति यथा यत्र सर्वे अर्ता तम यहाँ सर्वे उदय तम दवाता तद कश्चन अतेत उ न तश्चन अतेत उ नतदी यहा उ जहां से या जिस पर ब्रह्म से सूर्य उदय होता है जिस पर ब्रह्म से सूर्य सृष्टि काल में सूर्य का उदय कहाँ से होगा परमात्मा परमाद ही तो उसको बनाएंगे सूर्य को हुँँच्यु. तो मतलब सृष्टि काल में जहाँ से सूर्य का उदय होता है यथा सूर्य उदय थी यत्र अस्तम गति यत्र का अर्थ है कि जिसमें और जिस पर अष्टम गति का अर्थ है की लय होने को जाता है मतलब अस्त होने को जाता है अस्तम का अर्थ अस्त होने को गति का क्या जाता है तो अस्त होने को जाता है फिर लय काल को ले सकते हैं कि ध्यान देना कि जिस परब्रम्ह से सूर्य उदय होता है और जिस परभब्रम में अस्त होने को जाता है सृष्टि काल लय काल ले सकते हैं अथवा प्रतिदिन भी लिया जा सकता है कि सब कुछ परमात्मा से ही तो हो रहा है न परमात्मा से कि जिस पर ब्रह्म से सूर्य का उदय होता है और जिस पर में सूर्य अस्त होने को जाता है परमात्मा नर्पिता कर समर्पिता सभी देवता उस पर ब्रह्म को समर्पित हैं तद कर उस पर ब्रह्म का कश्तन कर कोई अत्य अतिक्रमण कर, कर नाकर्थ है नहीं उस परम ब्रह्म का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है उस परम का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है मतलब उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है ऐसा मतलब उनका अतिक्रमण मतलब उनसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है उनका कोई काट नहीं रखता है उस का कोई परमण कर सकता ही नहीं है तत्कार है पूर्व में कहा गया परमात्मा ये परम पर ये सूर्य शरीरक सूर्य का वर्ण चल रहा है ना पूर्व में कहा गया परमात्मा सूर्य शरीर ही है एक तदकर्थ है सूर्य शरीरकर्थ सूर्य से सूर्य शरीर हो जाएगा का ऐसा बोलो का उस को अलग अलग है देखता हूँ मैं पर मिला तो अच्छा उस पर को समर्पित है उस का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है उससे को, कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा यतचोदेती सूर्यो अस्त यछति तम देवास्वे अर्तादु नई तत्त यूर्य अस्त यछति तम देवा तद न्ये कशन एत तत् य उदयती सूर्यः सूर्य यदे उदेति सूर्यः यत उदेति च यम गर्व देव तम अर्पिता तत्कना लगाइए यस्मा ब्रह्मणा सकासात सकासा से असमें आता है जिस ब्रह्म से सूर्य उदेति जिस ब्रह्म से सूर्य उदय होता है अस्तम गति और जिसमें लय होने को जाता है अस्तम करते लयम और जिसमें लय होता है और जिसमें लय होता है तम देवा सर्वे अर्पिता तम देवा सर्वे अर्पिता तो आगे इसका देवा सर्वे सर्वे देवा कि सभी देवता तम करते तस्मिन आत्मनी आत्मनि करते परमात्मी प्रतिष्ठिता की सभी देवता उस परमात्मा परमात्मा में स्थित है समर्पित है या स्थित है ही बात है कि सभी देवता उस परमात्मा में स्थित है तदुना नेतिक तद है उस सर्वात्मक ब्रह्म का सर्वात्मक ब्रह्म का नीति को भी निक्राम कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है सर्वात्मक ब्रह्म का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है छाया अंतरियामीण दुर्लंघत्वात कोई अपनी छाया को लंग सकता है नहीं mm -hmm. कोई बड़ा वीर वो सोचे अपनी छाया को पार करके चले जाएंगे जा सकता है mm -hmm. तो वही परमात्मा को भी कोई पार नहीं कर, कर सकता है उनसे आगे नहीं बढ़ सकता छाया के समान अंतर्यामी का उल्लंघन करना कठिन है ये भाव है।, है की, की सूर्य सूर। क्या सूर है सूर्य अर्थ है ब्रह्मत्मा वही सूर्य ब्रह्मत्मा की है यहाँ पर वर्णित यहाँ पर प्रतिपादित सूर्य ब्रह्मत्मा की है ओम पूर्णमद पूर्णमितद पूर्ण उदेश्य पूर्ण्यून शुभ